सिद्धांति का मूल लक्षण व्यापक व्यापक सामानाधिकरण और पूर्व पक्ष का भावत अवृत्तित्व अच्छा प्रथम विशेषण क्यों दिया गया दिखाया एक पर्वत समवाय समवाय संबंध संबंध है ना समुवाय सम्बन्ध इसको निराकरण उसका निराकरण करने के लिए विशेषण उसके पूरा अभी तक लक्षण क्या हो गया द्वितीय दोष क्या दिखाया द्वितीय दोष क्या दिखाया होने पर भी वहाँ पर धर्मो को लेके महान महान बनने का अभाव है जिसमे साध्य अभाव और वाला पर्वत हो जाएगा उसका निराकरण करने के लिए क्या विशेषण दिया पूरा प्रतियोगिता प्रतियोगिता का कौन सा वृत्तित्व का आगे क्या दोष दिखाया आ, आगे समना भी रहना। रहना किसका घटपट बीच में नहीं आगे नहीं अच्छा ठीक है आगे क्या दोष दिखाया अधिकरण में नहीं होना चाहिए नहीं तो इसलिए क्या विशेषण देंगे वहाँ अनुमान वाक्य क्या दिया अनुमान तो भी जहाँ साध्या भाव दिखाया जा रहा था वहाँ साध्य भी हो गया तो हो जाने से अभी इसमें दोष क्या आ गया हितु में व्यतीत्व आ गया क्योंकि वहाँ साध्या भाव है और वहाँ ना वहाँ साध्य है साध्य होने पर भी वहाँ साध्य भाव मुलावेदना दिखा दिया हित में व्यक्तित्व आ गया तो अभियान दोष हो गया उसको बारण करने के लिए क्या विशेषण जुड़ा कौन साध्य भाव का व्यधिकरण होना चाहिए कौन होना चाहिए घट साध्य सदैव होगा रण प्रतियोगी व्यधिकरण होना चाहिए तो अभी यहाँ तक संशोधित लक्षण क्या होगा पूरा संशोधित लक्षण अभी कहाँ प्रतियोगिता अवच्छेद आ गया अवच्छिन्न कौन हुआ आगे क्या दोष दिखाया पहले हनुमान वाक्य बोले आगे दोष अनुमान आत्म तो आत्मा, साध्यता अवच्छेद का संबंध क्या है साध्यता अवच्छेद का धर्म ज्ञानत्व तो। तो। अभी ये दोनों से आपको अभाव दिखाना पड़ेगा कहाँ दिखा रहे हैं घटना में मिल रहा है जी। मिला तो हेतु तो साध हेतु तो हो गया क्योंकि वहाँ हेतु तो आत्मा तो नहीं है साधा तो। तो भाव वन अवृतित वृतित्व अभाव हो गया आगे दोष क्या हुआ इसमें संबंध ज्ञान रह जाएगा संवाद संबंध से आत्मा में रहे, रहे। अभी विषयता संबंध से घट में ज्ञान रह गया उसे क्या हुआ मतलब इसमें दोष कहाँ आ गया अभी हमारा लक्षण जितना हुआ है तो इसमें दोष दोष क्या हो गया जो होना चाहिए था जो अभाव ये प्रतियोगी व्याधिकरण होना चाहिए तो घट में साध्या अभाव भी मिल रहा है ज्ञाना भाव समवाय संबंध से भी है ज्ञानत्वावच्छिन्न भी है और वहाँ विशेषता संबंध से ज्ञान रहेगा इसलिए प्रतियोगी व्यधिकरण नहीं हुआ व्यधिकरण साध्याभाव होना चाहिए अर्थात तो अभाव प्रतियोगी एक स्थान पर नहीं होना चाहिए हमको ऐसे राजा दिखाना पड़ेगा साध्या भाव को जहाँ प्रतियोगी नहीं होना चाहिए साध्याभाव में विशेषण दिए हैं प्रतियोगी के साथ व्यधिकरण होना चाहिए अर्थात तो साध्या भाव आपको वहां दिखाएंगे जहाँ प्रतियोगी नहीं है तो अभी आपका साध्या भाव यहाँ क्या है ज्ञान भाव ये जहाँ दिखाएंगे वहाँ प्रतियोगी नहीं होना चाहिए प्रतियोगी कौन है ज्ञान ज्ञान विषयता संबंध से कहा नहीं रहेगा तो सर्वत्र ज्ञान रह जाएगा इसलिए अभी व्यधिकरण अभाव कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलने से आपका लक्षण समन्वय नहीं हो पाएगा कहीं तो यहाँ के दोष कहते हैं साध्या भाव अप्रसिद्धि निबंधन अव्याप्ति दोष साध्या भाव की अप्रसिद्धि हुआ यही कारण है जिसके चलते अव्याप्ति दोष हो गया इसके लिए अभी क्या विशेषण देंगे प्रतियोगिता अवच्छेद अवच्छिन्न ये होना चाहिए ये किसमें विशेषण दे रहे हैं वैधिकरण अर्थात प्रतियोगिता अवच्छेद संबंधा अवच्छिन्न प्रतियोगी व्यधिकरण ये जो व्यधिकरण है यहाँ है प्रतियोगी प्रतियोगी व्यधिकरण हम लिख देते हैं या अवच्छिन्न अर्थात व्यधिकरण होना चाहिए किसी के साथ वेदिकरण होना चाहिए प्रतियोगी के साथ और उस प्रतियोगी के साथ वेदिकरण होना चाहिए जो प्रतियोगी ये संबंध से रहता हुआ अभी हम भी घट को ज्ञान में दिखा दिए ए ज्ञानों को घट में दिखा दिए ज्ञान हो गया प्रतियोगी किन्दु प्रतियोगी ये संबंध से है क्या प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध है यहाँ क्या है समवाय सम्बन्ध तो, थो थो तो है ना प्रतियोगी है क्या नहीं। तो समवाय प्रतियोगी नहीं है तो जो हमारा अभाव है तो वो समानाधिकरण नहीं हुआ क्योंकि प्रतियोगी नहीं हुआ प्रतियोगी अन्य संबंध से होने पर भी ये सम्बन्ध से नहीं है तो नहीं हुआ तो प्रतियोगी व्याधिकरण माना जाए क्योंकि प्रतियोगी समानाधिकरण तभी होगा जब हमारा प्रतियोगी ई संबंध से हो तो ये संबंध से जहां प्रतियोगी नहीं होगा तब हम कहेंगे कि वहां प्रतियोगी नहीं है तो वो वहां अभाव मिला और व्यधिकरण हुआ तो इस संबंध से प्रतियोगी को होना पड़ेगा अगर समानाधिकरण कहना चाहेंगे तो अभी ये संबंध प्रतियोगी का हो रहा है अभाव का नहीं है यहाँ क्या था अभाव हम दिखाते हैं अर्थात तो इस संबंध से नहीं रहना चाहिए यहाँ कहते हैं इस समझ से रहना चाहिए तभी समानाधिकरण होगा यहां तक स्पष्ट है अगर आप समानाधिकरण वो समानीकरण होर हो इस समझ से रह जाएगा तो समानाधिकरण होगा अगर ये समंध से प्रतियोगी रह जाएगा तो ये संबंध वाला प्रतियोगी का व्यधिकरण होना चाहिए अभाव ये, ये संबंध वाला प्रतियोगी का व्यधिकरण होना चाहिए अभाव अर्थात अभाव जहाँ होगा ये संबंध वाला प्रतियोगी नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए अन्य संबंध से प्रतियोगी हो कोई हानि नहीं है व्यधिकरण वही घटम है ये संबंध से प्रतियोगी है क्या नहीं नहीं है तो ये संबंध से प्रतियोगी का व्यधिकरण होना चाहिए अभाव उपाधिकरण घटा प्रतियोगिता हो गया संबंध से नहीं रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए था था तो ये संबंध से रहने से समानाधिकरण हो जाएगा हमको चाहिए ये संबंध से व्यधिकरण अर्थात प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध से व्यधिकरण चाहिए प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध होना चाहिए के लिए प्रतियोगिता संबंध अच्छा अभी आपका जो प्रश्न था अभी हम यहाँ प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध देते हैं ये समवाय संबंध को तो अगर हम प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध को, को दिए तो उनका प्रश्न था कि फिर यहां विशेषता संबंध से हम कैसे दिखा रहे हैं अन्य क्योंकि अवच्छेद का जो होगा अन्यून अनिक्त ये अभाव का अवच्छेद का बारे में ये अन्यून अनिक्त ये व्यवहार नहीं होता है जैसे वायु में रूप और संबंध में अभाव है संवाय संबंधावचिनो प्रतियोगिता का अभाव रूपा समवाय संबंध आवचिन प्रतियोगिता का रूपाभाव भाव वायु में है हम है कहते हैं तो यह स्वीकृत है कि वहा संवाय संबंध प्रतियोगिता का अवच्छेदक है कि वायु में स्वयं संबंध से भी नहीं रहता नहीं रहता है तो कहेंगे अभी वो अवच्छेद संबंध क्योंकि अतिरिक्त हो गया अवच्छेदक का कहना है कि इसी संबंध से नहीं रहना चाहिए और उसका अर्थात अन्यून अनिक्त अर्थात इसी संबंध से नहीं रहना चाहिए हम कहते हैं इस समझ से नहीं है अर्थात इस संबंध को अतिक्रम कर नहीं रहना चाहिए इस समझ से रह जाएगा तो अतिक्रमण हो गया अन्य संबंध से का बात नहीं है उसी को मतलब अन्यून अनिक्त ये नहीं होना चाहिए अर्थात अभी समवाय संबंध वायु में रूप नहीं है समवाय संबंध है ना वायु में थोड़ा जगह में नहीं है थोड़ा जगह में है ये हो गया न्यून हो गया समवाय संबंध है ना थोड़ा में है, है। ये हो जाएगा न्यून और वायु में समवाय संबंध है न ये अभाव इसका रूप का अभाव है और वायु का अलग कुछ मतलब यहाँ और वायु का अधिक आकाश समय भी तो वो समवाद सम्बन्धन वहाँ भी ये रहेगा उसको लेकर के अतिव्याप्ति नहीं दिया जा सकता है समवाद सम्बन्ध अर्थात जहाँ ये लक्ष्यता पक्षता इत्यादि का कुछ सीमा निर्धारण किया जाता है तो वहाँ अनतिरिक्त तो कहा जाता है कि वो सीमा से बाहर नहीं होना चाहिए सीमा के कम नहीं होना चाहिए यहाँ किंतु इस प्रकार की है कि सीमा निर्धारण नहीं किया जाता यहां है यहाँ कहते हैं कि इस संबंध से ये पदार्थ छोटो नहीं तो रहेगा ये पदार्थ का एक देश रह जाएगा एक देश नहीं रहेगा इस प्रकार की नहीं होना चाहिए अगर आप कहते हैं कि समवाय संबंध से नहीं रहेगा रूप तो समवाय संबंध से कहीं भी वो नहीं रहना चाहिए इस प्रकार के और समवाय संबंध से एक रूप रहेगा दूसरा रूप नहीं रहेगा ये रूपत्व को भी आप प्रतियोगिता के अवच्छेद बनाते हैं तो ये अर्थात तो एक रूप पर रह जाएगा दूसरा रूप नहीं रहेगा उस प्रकार के कहेंगे और ये जो सीमा वाला हम अन्यून व्यवहार तो करते हैं वो मुख्यतः जो लक्ष्यता पक्षता ये सब का जो पृथ्वीनिष्ठ लक्ष्यता कहते हैं अर्थात तो आपका लक्ष्य अभी उसको अतिक्रमण करना नहीं चाहिए जैसे यहाँ आपका कहेंगे प्रतियोगिता अगर वायु में रूपा भाव कहेंगे रूप हो गया प्रतियोगी रूप में रहेगा प्रतियोगिता ये प्रतियोगिता आपका रूपों को छोड़ करके अन्यत्र नहीं जाना चाहिए और ये प्रतियोगिता आपका रूप में एक जगह में रहेगा एक जगह में नहीं रहेगा इस प्रकार की भी नहीं होना चाहिए अन्य अन्यतिरिक्त तो वहां लगेगा ये संबंध का विषय में मतलब एक जगह में समवाय संबंध से रहेगा अन्य जागा में समवाय सम्बन्ध से वही वायु में नहीं रहेगा इस प्रकार के हम थोड़ा बहुत विचार कर सकते हैं कितु अन्य सम्बंध से रहेगा तो इसका अभाव का हानि नहीं हो जाएगा तो रहेगा अच्छा ये इस इस संबंध से नहीं है इतना ही इसका सीमा है इस संबंध से नहीं रहेगा। दस संबंध है एक को अवच्छेद मतलब ले लिया इतने ही उसका अभाव का सीमा हो गया ये संबंध इस संबंध से भी नहीं रह सकते रह सकता है नहीं रह सकता है कोई उसमें भी ही नहीं है संयोग से नहीं है वहाँ वायु में रूप नहीं है अन्यथा हो सकता है कि जैसे भूतल में संयोग सम्बन्ध से घटा है समवायु समन्वय से नहीं है हम कहते हैं समवायु संबंध उच्चन प्रतियोगिता का घटा भाव है कहते हैं अभाव ये प्रतियोगिता इसके द्वारा नियमित हो गया अर्थात ये दोनों कह देंगे प्रतियोगिता का ये सीमा होगा उसके बाहर प्रतियोगिता नहीं जाएगा साध्यता ये, ये, वच्छे, वच्छे के ने भी रहा, है। ये रहा है उसमें की इस संबंध से प्रतियोगी होगा तो समान अधिकरण होगा अभी ये प्रतियोगी के लिए है ये अभाव के लिए है ये दोनों ही विचार अलग है ये विशेषण अभी अभाव का नहीं है ये विशेषणी प्रतियोगिता ये ये विचार था अभाव का जैसे समवाय संबंध है ना घटा भाव भूतल में होने पर भी संयोग संबंध है न घट भूतल में रहेगा तो इसलिए अभाव को लेकर के अर्थात तो प्रतियोगी का विचार हम नहीं कर पाएंगे मतलब अभाव के दृष्टि से अभाव है इन प्रतियोगी स्वयोग संबंध से रहेगा तो रह सकता है इसलिए इसके लिए विचार वो अलग चलेगा इसका विचार से इसका विचार निराकरण नहीं हो पाएगा क्योंकि अन्य संबंध में रह सकता है इसका संबंध अभाव का संबंध भाव का संबंध को निराकरण नहीं कर पाएगा करेगा तो उनका सिद्धांत यही सब नाश हो जाएगा ना तो आप अधिक विचार करके आप प्रश्न निकालिए <laughs> फिर बाद में समझ जाएंगे आपका अभी ये पाठ चलेगा साढ़े नौ तक उसके बाद आप कुछ पूछ सकते हैं अभी पाठ का बीच में है आप नहीं पूछना आगे देखेंगे तो यहाँ तक निष्कृष्ट लक्षण क्या हो गया सभ्यता वच्छेद का संबंध अवच्छिन्ना सत्यता वच्छेद का अवचिन्न प्रतियोगिता प्रतियोगिता व छेद के अभी यहाँ तक तो होने के बाद आगे कहते हैं सत्ता कहाँ कहाँ रहेगी अच्छा इसमें हाँ ये जो आत्मा ज्ञानवान आत्मत्वात ये पैराग्राफ था ना वो पंक्ति थोड़ा उसमें संशोधन आत्मा ज्ञानवान आत्मत्वात इतना साध्या भावो साध्याण घटादेर विषयताबंधन ज्ञानाकरण प्रतिगण अभाव व्यधिकरण प्रतिगिव्यधिक नहीं मिला तो व्याप्तिदरणा तो प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध भी निवेश कर दिया गया विशेषण षयताया वृत्ति नियामकतया ये वृत्ति नियामकतया पद को काट दीजिए विषयताया प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध तो असंभव है ना विषयता प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध नहीं होगा ये वृत्ति नियामक नहीं होने से अवच्छेद संबंध नहीं बनेगा ये नहीं है इसमें क्या दोष होगा आप अभी विशेषता को हटा देंगे कहेंगे ये अब विशेषता को हटाने के लिए प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध तो लगाते हैं विशेषण अभी कहेंगे कि विशेषता को आप क्यों निराकरण कर रहे हैं क्योंकि वो वृत्ति नियामक नहीं है वृत्ति नियामक अर्थात जिस संबंध से कोई कहीं रह सकता है उसको कहा जाएगा वृत्ति नियामक संबंध ये जो विषयता संबंध है ये की वृत्ति नियामक संबंध नहीं है अर्थात तो उस सम्बंध से कुछ एक पदार्थ है सबको दिखेगा भूतल में घट है तो संयोग संबंध से कपाल में घट है तो समवाय संबंध से ये सबको पता चलेगा किंतु घट में ज्ञान है विषयता संबंध से ये आपको दिखेगा नहीं दिखेगा इसलिए कहते हैं ये वृत्ति नियामक संबंध नहीं है वृत्ति का नियामक इस संबंध से रह सकता है पदार्थ तो वृत्ति नियामक संबंध संयोग समवाय ये तीन संबंधों को वृत्ति नियामों संबंध मानते हैं अभी आप वृत्ति नियामक ये दोष दिखा करके विषयता संबंध को नहीं लेना चाहेंगे तो घट में ज्ञान को विषयता संबंध से नहीं रखना है इसलिए हम प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध लगा देंगे कहेंगे घट में ज्ञान काली का संबंध से रहेगा काली का संबंध से कोई भी किधर भी रहेगा तभी काली का संबंध से अगर घट में ज्ञान रह जाएगा आप विषयता संबंध को हटा दिए वृत्ति और अनियामक होने से का संबंध तो वृत्ति नियामक है फिर उसको क्यों हटाएंगे उसको अगर नहीं हटाएंगे तो फिर आपको घटो में ज्ञान आ गया अब उसको हटाने के लिए आपके पास कारण नहीं है क्योंकि वो तो वृत्ति नियामक है तो इसलिए वृत्ति नियामक तो यह पद यहाँ अनिष्ट है उसको काट दीजिए विषयताया वृत्ति अनियामकत ये अनियामकतया वृत्ति अनियमको तो काट दीजिए प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध तो अभावता प्रतियोगिता अवच्छेद संबंध नहीं होता है इसलिए समवायन प्रतियोगी व्यधिकरण ज्ञान अभाव वाला घट हो जाएगा और आत्मत्वस अवृत्ति उसमें नहीं रहता फिर न अव्याप्ति द्वस नहीं हुआ यहाँ पाठ संशोधन हुआ थोड़ा पेंसिल रे मित्र गया आगे, आगे आपको लिखना आज कठिन अच्छा ठीक है यहाँ तक ये लक्षण हो गया आगे सत्ता सत्ता अच्छा आपके पास कागज नहीं है हमको स्मरण नहीं है अ उसमें है तो, आ, कल याद करके एक ले लेंगे अगर चाहिए तो अगर आपको नहीं हमारे पास एक्स्ट्रा है ले न जरूरत नहीं एक्स्ट्रा है ना बनाए है तो एक बार तो अभी सत्ता किसमें किसमें रहेगी द्रव्य गुण कर्म तो द्रव्य में सत्ता रहेगी और अन्यत्व अन्य गुणकर्म अन्य द्रव्य में रहेगी रहेगा गुणकर्म से भिन्न है तभी द्रव्य में सत्ता भी है द्रव्य में गुण कर्म अन्यत्व भी है अभी गुण कर्म अन्य सत्ता में आकर के किस संबंध से रहेगा से, रहे। से रहे। अभी दोनों द्रव्य में सत्ता है और द्रव्य में गुण कर्म अन्यम भी है दोनों एक जगह में रहेगा तो एक दूसरे में किस संबंध से रहेगा भूतल में घट भी है पट भी है घट पट में सामान अधिकरण समन्वय रहेगा अभी द्रव्य गुण गुण कर्म अन्यत्व ये सत्ता में किस समंस रह जाएगा तो अभी सत्ता द्रव्य गुण अन्यत्व से विशिष्ट हो गया तो द्रव्य गुण अन्यत्व विशिष्ट सत्ता ये कहाँ रहेगी द्रव्य में ये गुण कर्म में रहेगा नहीं, नहीं रहेगा तो द्रव्य गुण अन्यत्व विशिष्ट सत्ता इसको कहेंगे संक्षेप से विशिष्ट सत्ता अन्य अन्यतमो अलग है अन्यतमो बहुत के बीच में एक ये अन्य द्रव्य गुण से अन्य कर्म से अन्य द्रव्य है और द्रव्य में कर्म अन्य तो रह जाएगा तभी द्रव्य में जो सत्ता है वो विशिष्ट सत्ता हो गया ये विशिष्ट सत्ता जो द्रव्य में रहता है वो कर्म में रहेगी नहीं तभी यह हो गया विशिष्ट सत्ता जो कि द्रव्य में रहेगा आगे अनुमान देते हैं तो घटो विशिष्ट सत्तावान जाते हैं घटो दिया है द्रव्यम दिया है घटो घटो घटो विशिष्ट सत्तावान जाते हैं ऐसे अनुमान दिया तो अभी देखिए इसमें पक्ष क्या हो गया घट साध्य विशिष्ट सत्ता और हेतु जाति और साध्यता अवच्छेद का संबंध साध्य क्या है सत्ता समझ से रहेगा सत्ता में एक विशेषण आकर के उसको विशिष्ट बनाया समय समझ से विशिष्ट सत्ता भी समवाय रहेगा घट अगर भूतल संयो से संयोग रहेगा तो चित्र विशिष्ट घट ये किस समझ से रहेगा चित्र विशिष्ट घट ये किस समझ से भूतल में रहेगा से ही रहेगा तो इसी प्रकार की विशिष्ट सत्ता भी घटो में किस समझ से रहेगा तो साधे संबंध क्या हो गया और साध्यता अवच्छेद का धर्म विशिष्ट विशिष्ट सत्ता तुम सत्त। हुआ तो अभी देखिए ये जो हेतु आपका है हेतु क्या है जाति तो आपका व्याप्ति कैसे कहेंगे यत्र यत्र यत्र यत्र जाति यत्र यत्र जाति तत्र विशिष्ट सत्ता तो ये जाति कहाँ रहेगी द्रव्य गुण कर्म में और विशिष्ट सत्ता तो होगा नहीं, नहीं हो तो है तो इसमें लक्षण जाना नहीं चाहिए असद तो है लक्षण जाना नहीं चाहिए लक्षण जाना, जाना नहीं चाहिए तो आपको अभी लक्षण सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा आपको साध्या अभाव दिखाना पड़ेगा साध्या अभाव मान लीजिए गुणों में साध्या भाव दिखाएंगे गुण में विशिष्ट सत्ता है नहीं है संवाय संबंध है से नहीं है और विशिष्ट सत्ता नहीं है तो संवाय संबंध है ना विशिष्ट सत्तात्व न साध्या का अधिकरण कौन हो गया गुण हो गया और अभी आप और व्यधिकरण भी कहते हैं वहाँ विशिष्ट सत्ता है क्या अभी आपका साध्य प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध हो जाएगा समवाय सम्बंध समवाय संबंध है ना विशिष्ट सत्ता है क्या नहीं नहीं है तो इसलिए जो साध्याभाव मिला वो साध्य के साथ समानाधिकरण अधिकरण नहीं हुआ तो व्यधिकरण हुआ तो साध्या भाव भी कहा मिल गया गुण में हेतु, जाति है, तो जाति में वृत्तित्व तो आया ना वृतित्व तो अभाव आया वृतित्व तो आया तो, तो साध्या भाव वृत्तित्व फिर जाति में लक्षण गया साध्या भाववत वृत्तित्व लक्षण गया नहीं गया असद हेतु है हे लक्षण नहीं गया क्या दोष हो गया अव्यक्ति हो जाएगा असद हेतु है, है लक्षण नहीं गया नहीं, नहीं। वो लक्ष्य है सदहेतु है व्याप्ति का लक्ष्य सद हेतु है असद हेतु है तो ये सदहेतु है क्या नहीं है तो फिर उसमें लक्षण जाना चाहिए तो लक्ष्य नहीं है तो लक्ष्य नहीं है लक्षण नहीं गया क्या दोष हो जाएगा कोई दोष नहीं है ये लक, आपका लक्ष्य है नहीं ना दुष्ट हेतु में व्याप्ति रहना चाहिए क्या भी. नहीं रहना चाहिए तो नहीं रहा तभी ये सिद्ध करके दिखा दिया पूर्व पक्ष की दुष्ट हेतु व्याप्ति का लक्षण गया नहीं कोई दोष नहीं है ऐसे पूर्वपोक्ष सिद्ध किया अभी सिद्धांत कह रहा है कि विशिष्टम शुद्धां नाचते ये नियम है विशिष्ट जो है वो शुद्ध से अतिरिक्त तो नहीं होता है तो क्योंकि विशिष्ट जो विशिष्ट है वो क्या है शुद्ध में है कि विशेषण आ गया जो रूप वाला घट है वो घट से भिन्न है कहेंगे अगर घट ही नहीं रहेगा एक मिट्टी में नाम रूप आ गया हम कह देते हैं घटक ये घटक क्या मिट्टी से भिन्न है नहीं।, नहीं है तो कहेंगे ये जो विशिष्ट है घट वो शुद्ध मिट्टी से भिन्न नहीं है और न्यायिकों का नियम है विशिष्टम शुद्धा नातिरिच्यते तो वहां हो है विशिष्ट शुद्ध अनतिर तो इसको थोड़ा सरल करके कह देते है विशिष्टम शुद्धा नातिरिचित विशिष्ट शुद्ध से अन्य नहीं होता है अभी साध्या भाव का अधिकरण पूर्व पक्ष किसको दिखाया था गुणों को अभी वहां विशिष्ट सत्ता रहा नहीं रहा शुद्ध सत्ता है है और जो विशिष्ट है शुद्ध से भिन्न नहीं है तो इसलिए शुद्ध है अर्थात विशिष्ट है जो घट है वो मिट्टी से भिन्न नहीं है सिद्धांतिका का अभी यह कहने का ता तात्पर्य कहता है कि वो घट से भिन्न मिट्टी से भिन्न नहीं है इसलिए शुद्ध है तो विशिष्ट रह गया तो रह जाने से अभी गुण में विशिष्ट सत्ता का अभाव मिला था किंतु अभी विशिष्ट सत्ता भी वहां मिल गया किंतु कैन रूपेण सत्ता शुद्ध सत्ता रूपेण मिलाय तो संबंध उस संबंध से नहीं है तो विशिष्ट सत्ता समय संबंध है विशिष्ट सत्ता समवाय संबंध न वहां है कैन रूपेण सत्तारूपेण कहा तो आप जो अभी दिए थे प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध चिन्ह प्रतियोगी तो प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध हो गया समवाय संबंध समवाय संबंध सत्ता वहां है तो सत्तारूपण विशिष्ट सत्ता है इसलिए आपका वो साध्याभाव प्रतियोगी समान हुआ अगर वो प्रतियोगी समान हो गया तो वहां फिर आप लक्षण का समन्वय नहीं कर पाएंगे वो साध्याभाव भाव लक्षण का घटक नहीं बनेगा आपको साध्या अन्यत्र दिखाना पड़ेगा जहां विशिष्ट सत्ता शुद्ध सत्तात्वीन भी नहीं है विशिष्ट सत्ता शुद्ध सत्तात्वीन कहा नहीं रहेगा सामान्य आदि में नहीं रहेगा तो सामान्य आदि में आपका साध्या मिलेगा विशिष्ट सत्ता का अभाव ये उपाय से प्रतियोगिता का साध्याभाव मिल जाएगा और वहां विशिष्ट सत्ता सत्ता भी मिलेगा क्या सामान्य में नहीं।, नहीं मिलेगा तो वो ऐसा साध्याभाव का अधिकरण हो गया जो कि प्रतियोगी वहां है भी नहीं प्रतियोगी व्यधिकरण साध्याभाव सामान्य में मिलेगा नहीं मिलेगा सामान्य में आपका विशिष्ट सत्ता है क्या नहीं, नहीं है साध्याभाव वाला हुआ जी, जी और आप जो सत्तात्वन दिखा देते थे वो सामान्य में दिखा पाएंगे क्या सामान्य में सत्ता है नहीं सत्ता है, है सामान्य में सत्ता नहीं, है। नहीं, है। में सत्ता, नहीं। सत्ता नहीं, है। नहीं है। जी, जी. आप जो विशिष्ट सत्ता को सत्तात्वन गुणों में दिखाते थे अब सामान्य में विशिष्ट सत्ता को सत्तात्वन भी नहीं दिखा पाएंगे नहीं दिखा पाएंगे तो जो सामान्य में आपका साध्याभाव मिलेगा ये बिल्कुल शुद्ध साध्या अभाव लक्षण का अनुसार हो जाएगा सामान्य में जो अभाव मिलेगा वो आपका लक्षण का घटक बन जाएगा क्योंकि आपका साध्यता संबंध अवच्छिन्न अर्थात समवाय संबंध अवच्छिन्न विशिष्ट सत्तात्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का साध्या अभाव मिलेगा और सत्तात्वन भी साध्य नहीं है तो आपको बिल्कुल आपका लक्षण का अनुसार साध्या अभाव वहां मिल गया और सामान्य में सत्ता रहेगा द्रव्य कर्म गुणकर्मा में संवाय संबंध है संवाय संबंध दिया है ना अब तो प्रतियोगी को संवाय संबंध से प्रतियोगिता अवच्छेद तो संबंध से कहना चाहिए अगर संवाय संबंध से नहीं है तो फिर नहीं है ये ये विशेषण दिया है ना वही दोस्त निराकरण हो जाएगा इसके लिए अब खाली सब इधर उधर कर देते हैं अभी प्रतियोगी को अगर समवाय संबंध से मिलेगा तब कहेंगे समानाधिकरण हो गया प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध यहाँ क्या है समवाय संबंध। सामान्य में सत्ता रहेगा कि नहीं रहेगा समवाय संबंध से और कौन सा संबंध समानाधिकरण अधिकरण संबंध से सामान्य में समवाय संबंध से कैसा रह जाएगा अधिकरण समझ से घट में सत्ता रहा घट में सामान्य रहा घटत्व रहा तो घटत्व तो में सत्ता सता जाकर के समय समझ मतलब सामान अधिकरण समझ से रह जाएगा कैसे अच्छा तो अभी शुद्ध साध्याभाव अधिकरण हो गया सामान्य अभी ये हेतु जाति हेतु दुष्ट है हे सद हेतु है दुष्ट हेतु है तो दुष्ट हेतु होगा ना तो अभी उसमें अवृत्तित्व तो अगर आ जाएगा फिर वो दुष्ट हेतु होगा नहीं इसलिए अवृत्तित्व तो नहीं आना चाहिए किंतु देखिए सामान्य में जाती है क्या साध्या भाव हुआ था सामान्य तो साध्या भाव जाती जाति रूप हेतु में क्या आ गया वृत्तित्व तो आया वृत्व तो? तो साध्या भाव निरूपित तो वृत्तित्व तो अभाव आया? आने ये दुष्ट हेतु है अभिवृत्ति तो, तो अभाव गया तो दुष्ट हेतु तो में लक्षण गया तो क्या दोष हुआ अतिव्याप्ति हुआ दुष्ट हेतु तो है? नहीं है अलक्ष्य में लक्षण गया अतिव्याप्ति हुआ तो ये अतिव्याप्ति होने से पूर्व पक्ष कह रहा है कि तो आप गुणों में सत्तात्वीन विशिष्ट सत्ता को दिखा दिया किंतु आपको विशिष्ट सत्तात्वे न विशिष्ट सत्ता को दिखाना पड़ेगा तभी तो हम मानेंगे कि वहां प्रतियोगी समान अधिकरण हो रहा है विशिष्ट सत्तात्वे न अर्थात गुणा कर्म अन्य विशिष्ट तो सत्ता ये अगर गुण में मिल जाएगा तब हम कहेंगे कि वहां सत्ता है विशिष्ट सत्ता है अन्य रूप से नहीं है आप मृदत्व न घट हम वो नहीं कहते हम कहते हैं घटत्व न तो घटो तो घटो नहीं है मृद्वेनो तो घट है तो अभी सिद्धांत कहेगा कि आपका लक्षण उसी मुताबिक होना चाहिए तो अभी पूर्व पक्ष यहाँ जोड़ देगा प्रतियोगिता अवच्छेदक अवच्छेद विशिष्ट सत्तात्वे तो न विशिष्ट सत्ता को दिखाइए अब अभी सत्तात्व तो विशिष्ट सत्ता को दिखाते हैं ना न गुण नहीं जहाँ आप साध्या भाव दिखाते थे पूर्व पक्ष जहाँ साध्या भाव दिखाया था गुण में वो तो हो गया वो तो 200 सौ दिखा दिया पूर्व पक्ष उसका निराकरण कर रहे हैं पूर्व पक्ष कह रहा है कि गुण से हटना क्यों गुण से हट के सामान्य को गए तो गुण से क्यों हट गए क्योंकि वहां का आप सत्ता को विशिष्ट सत्ता को दिखा दिए कहते गुण में विशिष्ट सत्ता नहीं है पूर्व पक्ष सिद्धांत कहता है कि सत्ता त्वे विशिष्ट सत्ता है पूर्व पक्ष कहता है कि सत्ता तवे नहीं दिखा होना चाहिए विशिष्ट सत्तात्वे न अगर विशिष्ट सत्ता मिलेगा तो हम कहेंगे प्रतियोगिता अवच्छेदक अवच्छेन्न प्रतियोगी होना चाहिए प्रतियोगिता अवच्छेदक का विशिष्ट सत्ता तो विशिष्ट सत्तात्वे विशिष्ट सत्ता अगर मिलेगा तो समान होगा तो जहां विशिष्ट सत्ता विशिष्ट सत्ता नहीं रहेगा तो वहां फिर विशिष्ट सत्ता नहीं है माना जाएगा तो समानाधिकरण नहीं होगा विधिकरण होगा जिस जगह में पूर्व पक्ष दिखाया था पहले लक्षण सिद्धांती वहां दोष दिखा करके अन्यत्र जाना पड़ा पूर्व पक्ष कहता है वहां दोष नहीं है अर्थात वहां सत्तात्व विशिष्ट सत्ता होने पर भी विशिष्ट सत्तात्वे न विशिष्ट सत्ता नहीं है जैसे मृदत्वे न होने पर भी घटत्व घट नहीं है इस प्रकार की कहने तो जिस रूप से हम साध्य कह रहे हैं जिस रूप से प्रतियोगी बना रहे हैं उसी रूप से ही प्रतियोगी का मतलब होने से ही हम मानेंगे आप अन्य रूप से प्रतियोगी को दिखा देते हैं वो ग्रहण नहीं होगा ये प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न वैधिकरण अवच्छिन्न में दूसरा लक्षण आएगा पहले क्या लक्षण था प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध अवच्छिन्न ये दोनों मिल करके कितना होगा यहाँ तक प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध प्रतियोगिता रूप यहाँ शुरू से मिला करके ये सबको आप एक बार कर पाएंगे ठीक है और आग बंद कर लीजिए अब कहिए साध्यता कहीदक अवच्छीन साध्यता छेदक पहले संबंध संबंध हाँ आवच्छिन्न प्रति साध्यताबंध आव छिन्न वच्छिन्न प्रतियोगिता अवच्छेदकबंध आवच्छिन्न प्रतिवेद का अवच्छिन्न वैयाधिकव्छिन्न असाध्या प्रत्युत्व बोले बोलेता के साधिताछेदक सबंधाचि साधिताचेदिन्न प्रतिदक सबंधि प्रतिद प्रतछेद अवचि वैयतिवेदक वैयतिवेदक हम्म साध्यता सम्बन्ध आवेन्न साध्यता अवे प्रतियोगिता अवचिन्न अवचिन्न प्रतियोगिता का प्रतियोगिता प्रतियोगिता प्रतियोगिता प्रतिद का संबंध अवच्छि प्रतिगितावच्छिन्न वैया अव छेदक अवचि अवच्छि प्रतिभात वृत्ति साध्या भाव नि साध्य अभाव बंद निरूपित व्यक्तित्व अभाव वो हो जाएगा अभी मेरे पहले आप इसको भूलिए मेरा मेरा <laughs> तो आपका शंका ये इसका ये रास्ता में होना चाहिए रास्ता में अच्छा पहले पूरा कर देते हैं ये लोग को जाने दीजिए फिर हम लोग शंका का विचार करेंगे वो शंकर शंकराचार्य केशव बाधरायण सूत्र भाष्य कृत